गुरु तर संख्या तिहत्तर के, के बाद चरित राम के सगुन भवानी, भवानी। तर जाई बुद्धि बल बानी बलवानी विचारिराग राम ही भज ही तरक सब त्यागी व्याकुल कटकिन भा प्रगट सह दुर्बादा के खलर उठाला सुन कर ताई क्रोधा गूड़ जान सत छठो लागसी अधम कचारे मोही रल तूल चलाय राम वंत कर गि सुय मार सीमेघ नातिकी बड़ा घूम घूर्मित सुरघाती रु सन ग गही चरण फिरायो वही पछाड़ जबल दिखरा प्रसाद सो मर ही न मारा अब गही पदलंका पर डारा देवऋ गरुड़ पठाय राम समीप सपदो आयो खगपति सब धरी खाए माया नाग बरुद माया विगति भय सब हर से पानर जूठिया रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय गिरी पादप उपल ए की सरसाए चले तमीचर पर तो विकल तर गढ़ पर चढ़े पर आए शिव राय श्या रामचंद्र की भाई की जय स्मरण करें युद्ध चल रहा था ये चौथे जन के युद्ध में मेघनाथ का मुख्य युद्ध है और उसने प्रातः से ही माया रच करके सबको बेहाल कर दिया अंत में भगवान राम से युद्ध हुआ और उनको भगवान राम को लक्ष्मण को भी नाग फात से उसने बान दिया अब ये भगवान राम शकों से बंधे हुए घूम पर पड़े हुए हैं अब उसके ऊपर जो है वो विचार चल रहा है इसका जरा विस्तार इसलिए कर दिया कि इसमें विरोध दिखाई देता है कहाँ भगवान पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान और कहाँ नागपात से बंधे हुए घूम पर पड़े हुए हैं कहा परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र और कहा नागपात के बंधन में तो इसको जो ये है, शंका जो गर्व को हो गई थी तो मनो शंका का समाधान करने के लिए विस्तार कर रहे <coughs> और वही बात जो उन्होंने कही थी ने वही भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं <coughs> पार्वती जी के मन में भी इसी प्रकार की शंका भगवान राम के रोने को लेकर के थी सीता जी के विरोध में <coughs> भगवान राम रोने लगे <coughs> तो उनके रोने को भगवान है रोते कैसे है रोते है तो भगवान कैसे <coughs> यही समस्या पार्वती जी के सामने भी रही पिछले जीवन में तो हालांकि बहुत कुछ उनकी शंका का समाधान हो गया लेकिन जैसे ये प्रसंग आने लगते हैं इस प्रकार के तो उनको विशेष रूप से समझाते हैं बताते हैं इतनी बात समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है कि परमात्मा तो सदा ही स्वतंत्र सर्वतम स्वतंत्र है ही है लेकिन वही परमात्मा जिसने की सगुण रूप धारण किया द्वैत में व्यवहार करने लगा मानवीय रूप से लीला कर रहा है तो वैसे ही लीला करेगा जैसे कोई मनुष्य हो और मनुष्य लोग जिस प्रकार से द्वैत में पढ़ करके बंधन का भी अनुभव करते हैं हर्ष विषाद का भी अनुभव करते हैं वो सब उसी प्रकार भगवान भी करके दिखा रहे हैं अन्य लोगों को जैसा तो कि कल बताया था तो ध्यान में ये रखने का है कि अगर ये सब बातों के ऊपर भगवान की कथा सुनते सुनते उनके चरित्रों को सुनते सुनते विचार करते करते चित्त में लाएंगे तो देखेंगे की जैसे की परमात्मा एक अद्वती अनंत वस्तु है वो परमात्मा ही अपना रूप है धीरे धीरे ज्ञान आना चाहिए कि वही तत्व तो तो परमात्मा ही हम है चित्त में ये बात बैठे अपना चित्त जो है परमात्मा भाव में स्थापित हो और ये देखे कि ये बुद्धि मन वाणी शरीर आदि जो है ये उपकरण मात्र हैं, अनात्मा है इनके द्वारा व्यवहार चल रहा है इस प्रकार से अपने आत्मभाव को जागृत रखे परमात्मा भाव को जागृत रखे, रखे और फिर व्यवहार करे तो पहले तो ये लगता है कि जैसे कि ये है अपनी पर्सनैलिटी में ड्यूलिटी है एक ओर हम अपने आप को डेट में पाते हैं बंधन में पाते हैं कर्म के बंधन में पाते हैं दूसरी ओर हम आत्मा हैं परमात्मा हैं मुक्त भी हैं एक दूसरे के विरोधी भाव हैं अपने आप में ही लगते हैं आते हैं लेकिन इसी बात में डर रहे धी धीरे धीरे करके टिके तो ये भी बात में आ जाए कि परमात्मा भाव ही अपना सत्य है और ये नाना तो जितना सब मायाकृत है तो उसमें मायाकृत में ये सब भेद है अब यहाँ भी भगवान राम हैं और दूसरी तरफ ये है बाना से नाराम और मेघनाथ जो है ये द्वैत है और द्वैत में माया है मेघनाथ माया करता है ये सब उसने जितनी भी लीला करके दिखाई सब माया में है तो निशाचर भी माया करते हैं भगवान <क्या> की माया तो महामाया है जिसने कि समस्त विश्व ब्रह्मांड की की हुई है और निशाचर लोग भी जीव लोग भी ये भी माया करते हैं और माया करते हैं कपट करते हैं छल करते हैं एक दूसरे को धोखा देते हैं ये भी सब माया है रात्र में स्वप्न देखते हैं ये भी सब माया है रागद्वेश रखते हैं झगड़ा प्रसाद करते हैं ये भी सब उनकी माया तो ये भी इस प्रकार से मनुष्य या निशाचर प्रवृत्ति के व्यक्ति जो ये भी माया में पढ़ते हैं तो है एक तो माया का खेल है और दूसरे परमात्मा भाव है तो ये धीरे धीरे करके परमात्मा भाव दृढ़ हो और व्यवहार सब माया में समझने आने लगे और चित्र शांत हो जाए जो मन में व्यग्रताएं भय चिंताएं नाना प्रकार के उत्पन्न होती रहती हैं वो तो धीरे धीरे शांत हो जाए यही उद्देश्य प्राणों का भी है और यही उद्देश्य उपनिषदों का है उपनिषद सिद्धांत रूप में कह देते हैं उसी बात को और ये पुराण है रामायण है महाभारत है ये कथाओं के द्वारा उसी बात को स्थापित करते हैं भगवान के चरित्रों का वर्णन करते करते उसी सत्य की स्थापना करते हैं व्यक्ति के हृदय में सत्य की जागृति हो ज्ञान हो यथार्थ ज्ञान हो यथार्थ भाव आवे उसी का प्रयास करते हैं इसलिए शंकर जी कहते हैं चरित्राम के सगुण भगवानी हे पार्वती कि यह भगवान श्री राम जी के जो चरित्र हैं इस प्रकार के बंधन में पड़ जाना नाग फाश में बढ़ ये उनके सगुन लीला के चरित्र हैं निर्गुण होते तो ये सब कुछ बात नहीं थी कहाँ बंदा ने कुछ नहीं है लेकिन जब सगुण रूप धारण उन्होंने किया है और निर्लीला कर रहे हैं तो फिर उनके ये चरित्र हैं ब्रह्म कोई चरित्र नहीं करता कोई लीला नहीं करता वो जब शरीर धारण उसने किया द्वैत में आया तब वो चरित्र करता है चरित्र करने के माने नाटक करता है मनुष्य अज्ञान में पड़ा हुआ कर्म करता है और कर्म के बंधन में पड़ता है हाँ। अब बिल्कुल उदाहरण नाटककार का उदाहरण बिल्कुल समझ में आता उसी प्रकार से समझना चाहिए जैसे नाटक करने वाले नट नटी है एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, तो वे चाहे इसका एक्टिंग करें चाहे किसी दुष्ट का एक्टिंग करें चाहे भ्रष्ट का एक्टिंग करें चाहे भिखारी का एक्टिंग करें लेकिन ऐसे हो नहीं जाते हाँ। वो अपने को जानते हैं हम जैसे हैं तैसे हैं जैसी एक्टिंग कर दी ये सब झूठी मूठी करके लोगों को दिखाने जाने के लिए इस प्रकार की कर दी इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति भी व्यवहार जगत में जो वो अपनी चरित्र लीलाए करता है तो उसने लोगों को समाज सन्मार्ग पर चले जो सब लोगों को प्रसन्नता बात हो उस प्रकार की लीला उसने कर दी बस और उससे न उससे कुछ लेना न, कुछ देना ज्ञानी व्यक्ति भी इसी प्रकार से करे इसलिए चौथे अध्याय को मैं देखें हैं भगवान कृष्ण जो है साफ साफ कहते हैं कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं वे भी इस शरीर को छोड़कर के मुझे ही प्राप्त होते हैं संसार बंधन में नहीं पड़ते भगवान के दिव्य कोई कर्म को और उनके समझ, समझने के मान्य क्या है जन्म कर्म चंद दिव्यन्म एवं योग व्यक्ति तत्वता अब जो उनके तत्वता उनके जन्म कर्म का तत्व क्या है तथ्य तो तो यही है कि परमात्मा ऐसे लीला इस प्रकार की है इसी प्रकार से हर व्यक्ति के साथ में ही है और कोई व्यक्ति कदाचित इस प्रकार का हो जाए कि अपने वास्तविक स्वरूप भूल और जो लीला कर रहा है उसी को समझ लिया यथार तो कर्म के बंधन में पड़ गया और कर्म के बंधन क्या है उसी यथार समझ करके उसी में पड़ गया तो कर्मों का परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है नहीं तो नाटककार ने नाटक किया तो जो मान्य विलियन का भी उसने कार्य एक्टिंग की और तो कहीं चोरी की डाका की कहीं कुछ और भ्रष्टाचार किया तो किया जितना एक्टिंग की जब तक एक्टिंग की एक्टिंग करके जब अपने घर गया तो उस कर्मों का फल भोगना पड़े पुलिस वाले उसके घर आएंगे कि तुमने ऐसे ऐसे करके ये तुमने सबने तुम्हें देखा एक्टिंग करते हुए तो तुमने ये किया उसका दंड भोग तुम, हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे गिरफ्तार तो वो कहे गो तो मेरी लीला थी गिरफ्तार जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझता और कर्म करता तब तक उनके बंधन में अपने स्वरूप को समझ करके और फिर वही जीवन का व्यवहार करने लगा तो उसमें फिर उसका कोई बंधन नहीं और उसके कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ता तो ये जीवन की जो जीवन मुक्त का लक्षण है और जीवन की उच्चतम अवस्था ज्ञान की अवस्था है वही ज्ञानियों को उपनिषद पढ़ करके आ जाती है और भक्तों को राणा पढ़ करके आ जाती है आई वही अवस्था आई तो बस को कहते हैं की ऐसे भगवान का चरित्र है तर्क न जाए बुद्धि बल वाणी ये बुद्धि बल और बाणी से इनका तर्क के द्वारा इनको नहीं जाना जा सकता अपने उपनिषदों में भी इसी प्रकार से आता है ये विवशी उपनिषदों की बात है कठोपनिषद में भी छांद उपनिषद में भी कई जगह इस प्रकार की बात आती है कि देखो उस परमात्मा को तर्क से नहीं जानते नायम आत्मा मत नातनीय तर्क मतना यह तर्क के द्वारा ये प्राप्त नहीं होती कई इस प्रकार के वाक्य हैं जिनमें तर्क का उपनिषदों तो में भी खंडन किया गया है यद्यपि तर्क की आवश्यकता पड़ती है प्रश्नोत्तर करो समझने की कोशिश करो लेकिन वो हो कुतर्क नहीं तर्क होना चाहिए कुतर्क नहीं होना चाहिए कुतर्क करने से व्यक्ति की बुद्धि जो हो समझ नहीं पाती यथार्थ बात क्या है अब जैसे अब कोई बात इसी बात का निर्णय करना चाहे कि परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी तो दोनों साहब कैसे हो सकता है एक विरोधी है बिल्कुल एक का दूसरा का विरोधी है तो ये कहीं हो सकता है तो जिसकी बुद्धि में ऐसा चढ़ा है तो कोई तो ऐसे हो गए जो कहते हैं परमात्मा सगुन ही है, है निर्गुण जैसा होता ही नहीं है वो इसी बात पढ़ गए मानते हैं परमात्मा लेकिन परमात्मा है तो सगुण है चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो बस वही है निर्गुण है ही नहीं ऐसी बात पढ़ जाए और कोई निर्गुण को मानने लगे जैसे कबीरदास निर्गुण राम को मानने वाले तो निर्गुण ही मर गए तो ऐसे निर्गुण ही है सबन हो ही नहीं सकता तो जो इस प्रकार के जिनके भी तर्क लेकर के चलेंगे उन विचारों की दशा यही होती है एक मटक गये दूसरी की बात संधि नहीं आई क्योंकि उनको तर्क बुद्धि में विपरीत लगेगा तर्क बुद्धि से परमात्मा क्यों नहीं जाना जा सकता क्योंकि बुद्ध स्वयं भौतिक है जड़ है माया में उसके द्वारा मायातीत जो दिव्य परमात्मा है वो तर्क बुद्धि में आ नहीं सकता जब तक के व्यक्ति अब जब के साथ बतावे कोई गुरु बतावे और इस बुद्धि से पार जाने की कोशिश करे तब व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन हो अनुभूति हो उसकी नहीं तो बुद्धि के क्षेत्र पर तो ऐसे विभ्रम ही रहेंगे तो इसलिए कहते हैं कि तर्क न जाए बुद्धि बल और अश जी तज्ञ विरागी अब देखो फिर कहते हैं शंकर जी कहते हैं ऐसा विचार करके जो तज्ञ हैं और विरागी हैं तज्ञ माने तत्व को जानने वाले और बीर हैं राम ही है, भजे तर्क सब त्यागी वे सारे तर्कों को देते हैं छोड़ और भगवान का भजन करते हैं भगवान का भजन करने के माने निरंतर परमात्मा का चिंतन करेंगे बुद्धि में जो कुछ मलिनता होगी और तव गुण जो बुद्धि का होगा वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा सत्य गुण की वृद्धि होगी और फिर व्यक्ति को ये विरोधी बातों में भी तालमेल कैसे बैठ सकता है ये बात समझ में आ जाएगी फिर इसलिए तब तक व्यक्ति को शास्त्र के को मान करके गुरु की बात में श्रद्धा करके भगवान की उपासना करने का चाहिए तज्ञ के माने हैं तज्ञ के माने वो ज्ञानी व्यक्ति जिनको के तत्व ज्ञान है तत्व ज्ञानियों को तज्ञ कहते हैं तब दो बात माने ज्ञानी और विराग तो इसलिए ज्ञानी के स्थान में तज्ञ बोल दिया तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष व्यक्ति संसार के विरक्त रहे और परमात्मा भाव में ध्यान रखे ज्ञान रखे जैसे शास्त्र कहते हैं साई परमात्मा है और उसका निरंतर भजन करे तो उसमें श्रद्धा रखे तो उसमें परमात्मा में समर्पण भाव रखे यही उसके लिए करने योग्य है यही उसकी साधना में है तो यहाँ तक तो शिक्षा हो गई तो बीच बीच में ये जो ज्ञान की बातें है शिक्षा की बातें हैं जो उसमें सीखना हुआ आती रहती युद्ध चलता चलता रहे जैसे महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी हैं खड़ी रहे युद्ध होता है तो होता रहे लेकिन कुछ गीता का ज्ञान भी तो होना चाहिए उसके बीच में तो ऐसी करके यहाँ पर भी युद्ध तो चलता है तो चले लेकिन बीच बीच में परमात्मा का ज्ञान जो है वो परमात्मा क्या है जीव क्या है माया क्या है इन सबका प्रसंगी भी तो आने चाहिए अगर ये नहीं आते हैं तो शास्त्र क्या करते तूसी राष्ट्रंथ में इसीलिए ही कह देते हैं कि देखो राम क्षेत्र में चाहे आदि हो चाहे मध्य हो चाहे अवसान हो इसमें सर्वत्र जो है वो प्रतिपाद राम भगवान इसमें सब जगह भगवान राम का ही प्रतिपादन है अब लंका कांड कहते इसमें तो युद्ध है इसमें से ये बातें आ जाएंगी तो होता युद्ध लेकिन चर्चा तो चलेगी परमात्मा निर्गुण है सगुण है उसकी लीलाएं ऐसी है जीव ऐसा है माया ऐसी है वो बातें छूटेंगे नहीं वो तो हर समय होंगी व्यवहार काल में भी इसी प्रकार है व्यक्ति व्यवहार काल में कहीं सुख की बातें आवे कहीं दुख की बातें आवे कहीं शादियां, विवाह पुत्र आदि हो रहे हैं धन प्राप्ति हो रही है सुख की बात आ रही है तो भी परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए सब परमात्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान उसमें भी रहना चाहिए जागृत व्यवस्था रहे और दुख की अवस्थाए जब आवे कहीं जो है मरण है विनाश है हानि है ये सब तब भी परमात्मा का तब भी करो फिर भी याद करो कि परमात्मा वही तत्व है और जगत में इस प्रकार से बनता बिगड़ता रहता है आता जाता रहता है ये सब माया में है जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है जीव को परमात्मा की शरण में जानी है उसी के शरण में रहे ये बात फिर याद रखो सभी अवस्थाओं में जब अवस्थाएं आवे सब परमात्मा का स्मरण रखो तीन अवस्थाएं होती सुख की दुख की और उदासीन अवस्थाएं शास्त्र कारण खोजा तो जीव की तीन अवस्थाएं सुख दुख और उदासीनता उदासीन के उदासीन माने न सुख है ना दुख है वो समय उदासीन है तो उदासीन अवस्था में जीव जो है वो परमात्मा के निकट होता है विचार करेंगे तो पता चलेगा लेकिन दुख में और सुख में परमात्मा से दूर हो जाता है क्योंकि सुख दुख की विभत्तियां जो तीव्र है और वो उनकी वृत्तियां जब ज्यादा तीव्र हो जाती हैं तो उस समय परमात्मा भाव विस्मृत होने लगता है और परमात्मा का प्रभाव भी घट जाता है परमात्मा की तरफ ध्यान भी घट जाता है माने परमात्मा की चेतना परमात्मा का आनंद जो हृदय में प्रस्थित होना चाहिए उस समय घट जाता है इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि हर्ष विषाद में न पढ़ो हर्षमय हर्षित न हो विषाद में विषाद मतलब ये नहीं कि सदा हर्षित रहो न हर्षित रहो न विषाद में रहो उदासीन उदासी रहो उदासीनता उदासी के माने दुखी न रहो उदासीन माने मूड अटकाए न रहो उदासीनता के माने ये है कि हर्ष विषाद में न पढ़ो उदासीनता का आनंद है हर्ष और विषाद दोनों एक के विरोधी द्वंद्व है सापेक्ष है और उदासीनता की अवस्था जो वो उस अवस्था में आप चित्त शांत होगा परमात्मा का स्मरण होगा परमात्मा का प्रभाव हृदय में देखने में आएगा एक विश्राम एक शांति एक निर्भयता ये सब जितने भी अपेक्षित गुण है वो अपने हृदय में अनुभव में आएंगे तो ये धीरे धीरे करके हर अब साधना क्या है कि जब दुख की अवस्था आवे तब दुख से ज्यादा दुखी न हो ऐसी साधना जब हो जाएगी व्यक्ति की सतगुणों की प्रांत होगी तो दुख उसको व्यक्ति को व्यथित नहीं करेंगे आएंगी भी नहीं दुख की घटनाएं तो घटेंगी जैसे अन्य लोगों को वही घटनाएं घटेंगी तो माँ दुख होगा लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को या साधक व्यक्ति को उन घटनाओं से दुख नहीं होगा दुख की अवस्था में भी व्यक्तियामित रहेंगी और जब सुख की अवस्था आएगी तो उसी प्रकार के सुख की अवस्था में वो हर्षित नहीं होगा वही इसमें जो है वो जब मन में जाने लगते हैं भगवान राम तब तो वो इस्लोक जो तुलसीदारी कहते हैं कि फिर वो जो है वो प्रसन्नता या अन्यता विषय था न ममले बनवास दुखता था तो भगवान राम जो वो अभिषेक होने जा रहा है तो प्रसन्न नहीं है और बन जा रहे हैं तो उनका मुखमान नहीं है नहीं दुखी नहीं बस वो जो बात भगवान की बताते हैं तो ये जो, जो भगवान की बात है वो ज्ञानी व्यक्ति की बात जैसे भगवान जो है वो उनका राज्य अभिषेक होने जाता तो प्रसन्न नहीं है बन जाते हैं तो दुखी नहीं है जीव को भी लिए इसी प्रकार से लौकिक कोई उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है जो प्रसन्नता के कारण है उनमें वो प्रसन्न नहीं होता उसके लिए दुख के कारण आते हैं लेकिन तम दुखी नहीं होता ये साधना का लक्षण माना साधना करते करते आंतरिक विकास हो तब उसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने आप अपने अंदर इस प्रकार की स्थिति आ गई तो जो लोग ज्ञानी हैं, साधक लोग हैं ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको समझते हैं किसकी किसकी कितनी साधना है अन्य की भी समझ लेते हैं अपनी तो समझते ही समझते हैं दूसरे को भी देख लेते हैं दूसरा कितना व्याकुल होता है दुखी होता है कितनी कितनी बातों में कैसे क्या होता है उससे पता लग जाता है कि अभी इसका स्तर कितना है कहाँ तक तो इसने साधना की है जीव विभर के हैं अनेक प्रकार की साधना करते हुए सीढ़ा दस सीने ऊपर उठते जा रहे हैं लेकिन कौर किस स्तर का है इस बात से पता चल जाता है ये हर्ष विषाद से उनके उदासीन रहना चाहिए मैंने हर्ष विषाद में कभी कोई हर्ष विषाद न हो ये मुख्यधार तो अब ही बातें कह करके फिर अब आगे बढ़ते हैं कहते हैं फिर क्या करे की व्याकुलननादा तो इस प्रकार से घन नाद के मने मेघनाथ मेघनाथ ने इनको सबको इनकी जितने बानव और भालुओं की सेना थी सबको इस प्रकार से बेहाल कर दिया और पुण्य भा प्रकट का ही दुर्वादा जब उसने देखा कि राम लक्ष्मण खाद से भरने पड़े हैं अब कोई आक्रमण नहीं कर रहा है कोई कोई मुकाबला नहीं को चाहिए सब परास्त भूमि धरा साई है तब तो मेघनाथ अपना अहंकार दिखाने के लिए प्रगट हो गया जो समझेगी किसने तुमको ही दिशा पहुंचा दिया है वो मैं हूँ अब सामने आ गया वो मेघनाथ अब सामने आ जाना मेघनाथ का बस वो भूल गया अब देखो वो उसने अभी तक उसको क्या वरदान किया था कि तुम माया लीला रचोगे और इस रथ के ऊपर जो उसके ऊपर बैठे रहोगे और आकाश में तो अब उसमें अंधकार में तुम छिपे रहोगे तब तक, तक तो तुम बचे रहोगे और जहाँ तुम सामने प्रकट हो गए से उतर पड़े बस उसके बाद तुम्हारा जो वो अब भूल गया हो कि हमारा वरदान क्या है माँ की लीला यही है कि वरदान भी देंगे और भुला भी देंगे उसको याद रखे तो याद नहीं रह पाता उसको तब सामने प्रकट हो गया आकर के अब प्रकट न हो तो उसको आत्मतुष्टि उसे न हो कि मैंने सबको इतने इतने लोगों को बेहाल कर दिया इतनी बड़ी सेना को इनको सबको धराशाई कर दिया अगर वो आकर के सामने प्रकट होकर के न कहे चुपचाप चला जाए ये कैसे हो सकता तब तो ये दैवी गुण हो जाए वो असर होने के नाते उसे प्रकट होना चाहिए और अपना अहंकार से दिखाना ही चाहिए तो आकर करता है कोकट का ही दुर्बाधा और प्रकट होकर दुर्वचन बोलता है धिकारता है सब अरे बड़े बलशाली बने हुए थे और बड़े योद्धा बन रहे थे और इन लोगों को मार दिया अरे हमारे सामने आते तो देखते फिर क्या कैसा तुमको छुक्का छोड़ा दिया तुम ऐसे करके जब इस प्रकार से बोलने लगा तो जामवंत बंत खा रह उठा रहा अब जामवंत बेहोश नहीं हुए थे वो अलग थे वो और जाम के ऊपर इसने प्रहार भी नहीं किया था तब जाप होश थे और खड़े थे कि और सब बेहसी पड़े हुए थे भगवान राम लक्ष्मण बदले पड़े थे ये सब कुछ कर नहीं सकते थे एक जाम अकेले होश आवास में थे तो इन्होंने जो वो उसका सामना किया नाथ का और उसका जवाब दिया जामत कहे खल उठाड़ा अरे दुष्ट तू खड़ा रहे अब तुम दिखाई दिए तुम अब पहचान लिया तुमको तो कहते सुन करे ताड़ा जब जाम ने ललकारा उसे तो उसको क्रोध बड़ा अब क्रोध बढ़ा तो पहले ही इतने सब लोगों के ऊपर विजय प्राप्त किया तो बड़ा भरोसा अपने ऊपर था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हो और ऐसे हमारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को ये इस प्रकार ललकारता है तो उसकी ललकार जैसे सहन नहीं हुई और उसे क्रोध हुआ और क्या बोला कि बूढ़ जान सदाने तुम तो ही कि हम तो तुम्हे अभी समझ रहे तो तुम बुद्धे हो बुद्धे आदमी के ऊपर क्या चलाया जाए क्या प्रसलाया जाए इसलिए तुमको छोड़ दिया तुमने और तुम जो है क्या करते हो लागे से अधम पचा रहे मो ही और तुम ऐसे अधम हो कि तुम्हारे ऊपर हमने इतनी दया कर दी तो उसको भी तुम ध्यान नहीं रखते और तो हमेशा झगड़ा करने को तैयार हो गया मुझे ललकारते हो तुम तो मैंने मेघनाथ का यह भी कहना है कि तुम वृद्ध हो और तुम हो ही कितने तुम्हारा बड़ा ही कितना है तुम्हारे तो तुमको तो ठिकाने लगा देने ज्यादा दे लगे ऐसे कह करके वो उनको धमकाता है जाम मान को ऐसे कई तरह ट्रसूल चलाए ऐसा करके उसके पास ट्रसूल था उसने एक ट्रसूल मारा तरल के माने ऐसा नहीं जैसे पानी तरल है अब ये तरल शब्द जो है वो हो, पानी के अर्थ में समझ लो जैसे धारदार तलवार है आ, तो लोग कहते हैं देखें तुम्हारी तलवार में कितना पानी है तो पानी के माने क्या है क्या ऐसा थोड़ा कि तलवार के भीतर पानी भरा होता है ये तो मुहावरा है कि दवाई तलवार कितनी धारदार है कैसी चलती है कितनी काट छाँट कर सकती है ऐसे तरल तरसूल के माने पानीदार तसूल बड़ा बड़ा चमचमाता हुआ धार रखा हुआ बड़ा साली टसूल उसने चलाया कई तरह टसूल चलाए हो और जाममान मंद कर गई सोई धाये हो और जब वो टसूल जाममान के पास आया तो जाममान ने एक किनारे हटे और उसको उसी आते हुए टसूल को हाथ से पकड़ लिया जैसे कि गेंद आती हुई गुपक ले कोई इस प्रकार से तो उस टसूल को पकड़ लिया और टसूल हाथ में आ गया जाम के तो एक अस्त्र आ गया ये तो रीश मानर वैसे ही विनाश के बड़े बलवान और जिसके हाथ में त्रसूल आ जाए फिर क्या कहना पर तो जाम मान ने उसी त्रसूर को लेकर के दौड़े उसके ऊपर और मारे मेघनाथ के छाती और जाम मान ने कूट करके उसके मेघनाथ के पास पहुंच गए और उसके छाती में घोप दिया हुई त्रसूर तो इनके जाम के तो लगा नहीं उसका फेंका हुआ लेकिन इन्होंने जाम ने उसको लेकर के उसकी छाती में मारा तो वो घायल हो गया उस त्रिशूल से और खराब होमित सुरघाती और उससे टसूल से घायल हो करके वो जो है बेहोशी आने लगी और उसने चक्कर काटा और जमीन पर गिर बड़ा बेहोश ये मेघनाथ की दशा हो गई तब क्या किया उसने जामान ने उन्हें उन चाण फिर आयो और फिर जाम मान तो क्रोध में थे ही उन्होंने उठा करके उसके जमीन में पड़ाई हुआ था उसके पैर उठा करके चारों तरफ घुमाया और घुमा करके जमीन पर फिर पटक दिया तो जाममान का शरीर जो है वो मेघनाथ के शरीर से ज्यादा विशाल है और उसके पैर पकड़ करके घुमा भी सकता है ये सब उसने जाममान ने किया और घूम के ऊपर फिर पटक दिया उसको तो मई पछाड़ ने जो बल बिखर आये हुए और घूम पर गिरा करके जब उसे पटक दिया तब अपना बल दिखाया कि वो समझते थे कि लोग बुढे हैं ये तो जाम में कितना बल है ये अब प्रकट हुआ जाम ने अपने बल दिखा दिया कि देखो इतना बल मुझ में भी है और जाम यही काम आए इतना युद्ध जो चल रहा था इस मौके पर इन्हीं ने जो है जो है वो मोर्चा संभाला अकेले तो जाम मान की सार्थकता तो उन्होंने इतना युद्ध किया बड़ा प्रसाद सो मर मारा और वो मेघनाथ जो था उसको चाहे फटको चाहे तहसूर मारो मरता तो था नहीं क्यों की वो मर रहे नहीं तब तक, तक? जब तक कि उसको जो वरदान है उसकी जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक, तक, तक वो मरेगा नहीं इसलिए वो मारे नहीं मरता एक जो मेघनाथ को यही वरदान था उसने की यह इष्ट देव से रस पाया था बल पाया था जिसके कारण से नहीं मरता था और दूसरी बात उसे एक वरदान और भी था उसी में था कि जो बारह चौदह वर्ष तक कोई व्यक्ति रात में सोए नहीं और अन्न न खाए वही व्यक्ति जो है वो मार सकता है उसे तो अब तो ये सब लोग जहां मानना हो सकता है अन्न खाया लेकिन सोते तो होंगे तो ये बेचारे मार नहीं पाए उसको इनके हाथ से मरा नहीं वो ये कार लक्ष्मण जी कोई करना लक्ष्मण जी ने इतनी दिन तपस्या की इसी के लिए की इसको मारने के लिए तब तो कहते हैं कि बर प्रसाद मरे ने मारा तब गई पद लंका पर डारा तब जामान ने क्या किया उसका पैर पकड़ कर घुमाया और फेंक दिया तो जा करके लंका दरवाजे पर पहुंचा जा रावण था वहाँ पर पहुँचा जाकर गिरा जा करके वहाँ गिरता भी है तो वहाँ भी मरता नहीं वरदान के कारण ऐसी मरता वहां नहीं तो यहाँ देवर ऐसी गरोड़ पठाय और राम समीप सपति से आयो अब देखो ये तो इस प्रकार के मेघनाथ ऐसी छुटकारा हुआ युद्ध खाली हुआ मेघनाथ जब वहाँ फेंक दिया गया तो युद्ध भूमि वो गया अब निशाचर लोग रह गए वो भी उसके साथ में भागे जितने मेघनाथ भागा गया तो ये निशाचर भी भाग गए अब युद्ध में भगवान रामनाथ पास बने पड़े हैं ये सब हनुमान इत्यादि बेहोश पड़े हैं और सब बानवर लोग सब उससे परास्त है अवस्था इनकी हुई हो रही अब उस समय देवता लोग तो आकाश से देख ही रहे थे बेवर्ष नारद भी युद्ध देख रहे थे तो नारद को ये लगा कि अब क्या किया जाए तब तो नारद जी ने भी सहायता की स्वयं भगवान की नारद जी कहने लगे हमने अवतार तो नहीं लिया आपके यहां साथ में और आकर के आपके साथ लीला तो नहीं की लेकिन इतना काम किया कि वो दौड़े दौड़े गरुड़ जी के पास पहुंचे और उनसे कहा अरे देखो भगवान को क्या हो गया नागफासन बने जाओ जल्दी उनको मुक्त करो तो गरुड़ ने कहा कि कौन नागफासन बन गया कि भगवान कि भगवान नाग फास बन गए तो गरुड़ ने सुना तो शंका तो वही उनको लेकिन देव ऋषि ने कहा तो गए और गए जाकर के जहाँ युद्ध क्षेत्र में भगवान राम लक्ष्मण थे तो उनके नागपास कर दिए अब दो प्रकार की बात है कोई तो कहता जैसे ही गरुड़ को आते फर फर फर फर उनके पंखे जब कहते हैं गौ जब आप उड़ते हैं तो उनके पंखों से ओंकार की धनी उत्पन्न होती है जैसा ओंकार करके सांकार की धन जैसी उत्पन्न होती है वो हुई और जैसे ही वो ध्वनि सुनाई पड़ी सांप भाग खड़े हुए तो छूट गए भगवान राम लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि नहीं घर उड़ाए जहाँ भगवान राम थे और आकर के उनको सर्पों को खा गए राम सपित शपथ आए गरुड़ आए उन्होंने क्या शपथ में जल्दी आए दौड़ करके और खगपति सब खाए खरी खाए माया नाग भरूत और खगपति ने गरुड़ ने वो सब जितने नाग थे शर्द थे वो सब खा गए माया नाग भरूथ वो सब